गृहस्थ आश्रम के धर्म पंच यज्ञ की महिमा काशीवास की महत्ता तथा राजा दिवों दास को पृथ्वी के राज्य की प्राप्ति स्कंद जी कहते हैं यदि स्त्री शुभ लक्षण हो तो गृहस्थ पुरुष सदा सुख भोगता है अतः सुख की वेदी के लिए पहले स्त्री के लक्षणों की ही परीक्षा करें शरीर आवृत गंध छाया कांति शक्ति स्वर्गती और वर्ण विद्वानों द्वारा स्त्री के लक्षणों की परीक्षा के लिए यह आठ प्रकार का आधार बताया गया है। सामुद्रिक शास्त्रीय उत्तम लक्षणों से युक्त होने पर भी उसने अपना शील सातु को धुसित कर लिया हो, वह उल्ल शना स्त्रियों की शिरोमणि है, तथा जो भ्रम मशुब लक्षणों से युक उसे समस्त शुभ लक्षणों का आधार मानना चाहिए भगवान विश्वनाथ की कृपा से गृहस्थ के घर में शुभ लक्षणा सदाचारीनी पति के अधीन रहने वाली और पतिव्रता इस्त्री प्राप्त होती है जिन्होंने पूर्व जन्म में उत्तम तीर्थों में अपने शरीर को शीन किया अथवा छोड़ा है वे ही इस जगत में शुभ लक्षणा इस्त्री होती है जिन इस्त्रियों ने जगनमाता पार्वती जी का पूजन किया है वे ही सदाचारिणी होती हैं जिनका पति उनके गुणों से धीरजगर उनके के अनुकूल बना रहता है तथा जो उत्तम शील स्वभाव वाले हैं ऐसी मृगनई स्त्री के लिए यही स्वर्ग और उपवर्ग मोक्ष सुलभ अपने अच्छे लक्षणों और विशुद्ध आचरणों में से अन पति को भी दीगर आयु एवं आनंद का भागी बना देती है। अतः सुलक्षणा स्त्री से ऊपर करना चाहिए। ग्रस्त आश्रम में रहने वाले पुरुषों के द्वारा प्रतिदिन पांच प्रकार की हिंसाएं होती हैं: ओखली, चक्की, चूल्हा, जल का घड़ा और झाड़ू। ये पा� करने के लिए पांच यज्ञ बताए गए हैं, जो घृष्ट के कल्याण की व्रति करने वाले हैं, उनके नाम इस प्रकार हैं: भूम मायाग्ये, पितृ यज्ञे, देव यज्ञे, भूत यज्ञे और मनुष्य यज्ञे, वेद और शास्त्रों के पठन पाठन का नाम भूम मायाग्ये है, तर्पणों को त्रियज्ञ कहते हैं होम देव यज्ञ बली वेश भूत यज्ञ और अतिश्य सत्कार मनुष्य यज्ञ है जिसके घर से आदर ना पाकर अतिथि निराश लूट जाता है वह जन्म भर के संचित पूर्ण से तत्काल हाथ धो बैठता है अर्थात् आए हुए अतिथि को पसंद के लिए संतावना पूर्ण मधुर वचन सोने के लिए स्थान आसन और जल आदि वस्तुएं तो सदा देन ही चाहिए साइकाल में सूर्यस्ति के समय आए हुए तिथि का यत्न पूर्वक सत्कार करना चाहिए सत्कार ना करके यदि वह अनंत चला जाता है तो अधिक पाप प्रदान करता है जो तिथि को भोजन कराने से बचे हुए अन्न को स्वयं ग्रहण करता वह इस लोक में दीर्घ और धनवान होता है अतिथि को हटाकर स्व भोजन करने वाला गृहस्थ पाप का भागी होता है वेद वेद कर्म के अंत में और सूर्य अस्त के समय जो आता है वही अतिथि है जो पहले का आया हुआ अथवा कहीं का देखा हुआ परिचित हो वह अतिथि नहीं है छोटे बालक वृद्ध स्ववासीनी पिता के घर में रहने वाली स्त्री गर्भवती और अत्यंत रोगी स्त्री पुरुष को अतिथि से पहले भी भोजन कराया जा सकता है इसमें विचार करना चाहिए देवता पितर और मनुष्य को देखकर खाने वाला गृहस्थ अमृत भोजन करता है जो केवल अपना पेट पालने वाला है और अपने ही लिए रसोई बनाता है वह मनुष्य पापमय शुद्रों को कभी वैदिक मंत्र का स्वर्ण नहीं करना चाहिए, नहीं कराना चाहिए। उसे वेद मंत्र का स्वर्ण कराने पर ब्राह्मण, ब्राह्मण तत्व और शुद्र अपने धर्म से गिर जाता है। ब्राह्मण आदि वनों की शेवा ही शुद्रों का परम धर्म माना गया है। सदा मंगल में वचन ही बोले, सबके मंगल का ही चिंतन करें, कल्याण मे� अमंगलकारी दुष्टों का साथ कभी ना करें बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वह रूप धन और कुल से ही मनुष्य पर कभी आपेक्ष ना करें। मन मनवानी और जीवा के वेद को रोके घोस जुआ दूती प्यान और पीड़ित मनुष्यों के धन को दूर से ही त्याग दे इस प्रकार देवतार्षी और पितरों के रण पूरण होकर घर का सारा कार्यभार पुत्र को सौंप दें और स्वय घर पर तटस्थ होकर घर में रहकर भी ज्ञान का अभ्यास करें अथवा काशी की शरण लें क्योंकि सम्यक यज्ञ से मुक्ति प्राप्त होती है अथवा विश्वनाथपुरी की काशी में मुक्ति मिलती है आज कल परसो अथवा सौ वर्ष बाद मृत्यु निश्चित है शरीर शीघ्र जाने वाला है अतः यदि वह काशी में मृत्यु को प्राप्त हो तो मनुष्य अमृत अमृतमय हो जाता है सदाचारी पुरुष ही सदा के लिए काशी सुलभ होती है अतः विद्वान पुरुष मन से बड़ा भारी उपद्रव आने पर भी जो काशिशें विलगना होने दे वही महायोग है अन्य जितने योग हैं वे सब उपयोग हैं भगवान विष्णु जो नम पूर्वक शुद्ध हृदय से पत्र पुष्प फल और जल अर्पण किया जाता है वह यहाँ महादान ही है भगवान विष्णु के दक्षिण भाग में बैठकर हर में उनका चिंतन करते हुए जो किया जाता है यही उत्तम मायोग है एक समय की बात है प्रजापति ब्रह्मजी ने राज राजरिशों में श्रेष्ठ राजा रिपुंजे को प्रतक्षिद्ध संधिया रिपुंजे अब मुक्त नामक महाक्षेत्र में मन इंद्रिको वश में करके तपस्या कर रहे थे उनका जन्म राजा मनु के वश में हुआ था वे वीर तो ही थे मूर्तिमान क्षेत्रीधर्म की � इनके समीप जाकर धम्मजी ने कहा महामते तुम समुद्र पर्वत और वनों सहित समुची पृथ्वी का पालन करो नागराज वासु की तुम्हें पत्नी बनाने के लिए नाग कन्या अनंग मोहिनी को देंगे देवताओं भी पत्तिशल तुम्हारे प्रजा पालन से संतुष्ट होकर तुम्हें स्वर्गीय रतन और पुष्प प्रदान करेंगे इसलिए दिवो दाशंती इस वित्तपत्ति के अनुसार तुम्हारा नाम दिवोदास होगा राजन मेरे प्रभाव से तुम्हें दिव्य सामर्थ की प्राप्ति होगी ब्रह्मा जी की बात सुनकर राजाओं में श्रेष्ठ रिपुंजे ने उनकी अनेक प्रकार की प्रकार से स्तुति की और इस प्रकार कहा पिता मैं मनुष्यों से भरी हुई इस भूतल पर क्या दूसरे राजा लोग नहीं हैं मुझे ही ऐसी आज्ञा क्यों मिल रही है धर्मजी ने कहा राजन तुम राज करोगे तो इंद्र देव इस पृथ्वी पर वर्षा करेंगे दूसरा कोई पापनिष्ठ राजा राज्य करेगा तो देव वर्षा नहीं करेंगे राजा बोले महामान्य पितामह आप स्वयं ही तीनों लोकों की रक्षा करने में समर्थ हैं तो भी आप मुझे जो है यश दे रहे हैं यह आपका मेरे ऊपर महान प्रसाद है अतः मैं आपकी आज्ञा शुरू धारे करता हूं परंतु मुझे भी कुछ आपसे निवेदन करना है यदि मेरे लिए मेरी इस प्रार्थना को आप स्वीकार कर लेंगे तो मैं भूतल का अकंटक राज्य करूंगा ब्रह्म जी ने कहा राजन तुम्हारे मन में जो बात है उसे शीघ्र कहो राजा बोले पितामह यदि मैं पृथ्वी का अधिपति होऊं तो देवलोक के निवासी देवगढ़ अपने ही लोक में ठहरे भूलोक में ना आवे जब देवता दू देवलोक में रहेंगे और मैं इस प्रत्वी पर निवास करूंगा तब यहां अकंटक राज्य होने से तुझा वर्ग को सुख की प्राप्ति होगी तथा तथास्तु कहकर भूमर जी ने जब उनकी प्रार्थना स्वीकार की तब राजा दिवोदास ने डंका बजाकर राज्य में यह घोषणा करवा दी कि देवता लोग स्वर्ग को चले जाएं और नाग भी यहां कभी ना आए जिससे मनुष्य स्वस्थ एवं सुखी रहे पृथ्वी पर मेरे राज्य शासन काल में देवता स्वर्ग में सुखी रहे और मनुष्य पृथ्वी पर स्वस्थ रहे